आज 22 फरवरी 2018 गुरुवार का दिवस है और हधयात्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है पिछले कुछ हफ्तों से हम ईश्वर प्रतिज्ञा कार्य का अध्ययन आरंभ कर चुके हैं कुछ सदस्य ठीक से पिछले कुछ हफ्तों में ना आ पाए थे इसलिए उनका एक संक्षेप में अब तक की कही गई बात को समेटते हुए हम अपनी बात आगे बढ़ाते जाएंगे तो ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारी का महात्मा उत्पल देव की लिखी हुई रचना है जिसमें उन्होंने परमेश्वर के कश्मीर गुरु है बिल्कुल प्रत, सौ प्रतिशत क्योंकि उत्पल देव है ना पूर्णतः काश्मीर शिव दर्शन के विद्वान थे और वो पूरे तरह स्वीकृत थे कश्मीर शिव दर्शन के और वो पितामह थे समझो काश्मीर शेव दर्शन के क्योंकि वो अभिनव गुप्त के गुरु के भी गुरु थे वो और विशेष बात यही थी कि वो अपनी अत्यंत गूढ़ गंभीर बातें जो इतने गंभीर तर्क थे उनको वो काव्यात्मक भाषा में कह देते हैं। इसके अलावा उनके काव्यात्मकता के गुण इतने थे उन्होंने एक शु स्त्रोत्रा वाली लिखी है जो हमारे आश्रम में भी उपलब्ध है जो बड़ी सुंदर भाषा में लिखी गई है ना, जैसे एक शिष्य होता है या एक जो साधक होता है वो आपने तो कावे में ये भी कावे में पर वो दिक्कत ये है कि वो काव्य संस्कृत काव्य होने से हम लोगों के लिए उसमें काव्यात्मकता का मजा लेना ज़रा मुश्किल है अन्यथा वो बड़ी सुंदर काव्य है वो कोई भी है ना, कावे में है। हाँ काव्य में ही है पुराना शास्त्र तो अधिकतर काव्य में ही है सारे नहीं है। तो वो जो चीज़ आज हमारे पास से बहुत बड़ा खजाना है उत्पल देव महाराज ने जो लिखा था और उन तर्कों को जब हम पढ़ते हैं ईश्वर प्रतिभिज्ञा का मतलब होता है परमेश्वर की पहचान और किस रूप में प्रतिभिज्ञा का मतलब होता है विपरीत हम सामान्यतः पहचानते क्या हैं कि चलो हम तीर्थ देख लें फिर क्या हमने वो तीर्थ देख लिया वो धाम कर लिया वो नदी में नहा उस व्यक्ति को पहचान लिया इतने लोगों का सर्कल बना लिया हमारे जो प्रतिभिज्ञा होती है हमारी बाहर की तरफ फैलती है एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति की प्रतिभिज्ञा ये सामान्य बाहरी बाहर हम अपने अपना दायरा बढ़ाते जाते हैं और ये प्रतिभिज्ञा का मतलब होता है कि हम विपरीत दिशा में अब हमारी पहचान करें कि पहचानने वाले को पहचानें जो समस्त संसार को पहचानता है वो उसकी पहचान स्थापित करें और वो जब स्थापित करते हैं पहचान तो अनायस ही ये बहुत प्रबल हो जाता है कि पहचानने वाला ही परमेश्वर है कि परमेश्वर यह है जो इस संसार को पहचानता है तो पहचानने वाले को पहचानने का जो विज्ञान है उसको प्रतिपिज्ञा विज्ञान कहते हैं कि जो पहचानने वाले को पहचाने, तो उत्पलदेव महाराज ने जब यह लिखी थी उसके पीछे स्पष्ट कारण था एक तो ये कि परमेश्वर के स्वरूप का काश्मीर शिव दर्शन की मान्यताओं के अनुकूल निरूपण करना दूसरा कि उस समय में अनिश्वरवादियों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था उसमें अनुश्वरवादियों में बौद्ध दार्शनिक भी थे और अर्ध नास्तिक जिनको अर्धनास्तिक वो लोग कहते थे कुछ बौद्ध धर्म के भी कुछ शाखाएं थी जो अर्ध नास्तिक थीं और सांख्य को भी वो नास्तिकों की श्रेणी में गिनते थे क्योंकि वहाँ पर जो ब्रह्म उनका है वो निष्क्रिय मानते हैं सांख्य दर्शन वाले मानते हैं कि जो ब्रह्म है वो निष्क्रिय उसमें न तो कोई क्रिया करने की क्षमता है न कोई जानने की क्षमता है तो ऐसे निष्क्रिय को हम परमेश्वर मान नहीं सकते जो एक निष्क्रिय हो जन न जान सके न स्वयं को भी नहीं पहचान सके उसको परमेश्वर कैसे माना जा सकता है इसलिए सांख्यवादी धीरे धीरे ईश्वर से विमुख होते चले गए वो अनिश्वरवादी बनते चले इस उस माहौल में आज से करीब करीब 1100 वर्ष पहले उस माहौल में उत्पल देवाचार्य ने सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुकूल शास्त्र लिखा जिसमें उन्होंने तर्क सम्मत तरीके से बताया कि परमेश्वर क्या है उनके क्या विलक्षण हैं और हम परमेश्वर को कैसे पहचानें और उस पहचान से हम अपने आप को पहचानें कि हम कौन है उन्होंने ये लिखने के साथ ही साथ उन लोगों के तर्कों को भी लिखा है कि वो निश्वरवादी क्या कहते हैं बड़ा स्पष्ट लिखा उन्होंने कि अनिश्वर्वादी ये ये बातें कहते हैं उन्होंने पूरी बात लिखी फिर उसके बाद लिखा कि कहाँ कहाँ वो अनिश्वरवादी गलत है उनने क्यों ये गलतियाँ की और उनको हम सही तरीके से वो समझ को हम कैसे सुधार सकते उन्होंने इतने अच्छे व्यवस्थित तरीके से ये बात समझाई है कि हमारे गले नीचे उतर जाती है वो हमारे हृदय के अंदर स्पष्ट छाप छोड़ जाती है उनके तर्क इतने सटीक और गंभीर हैं उन तर्कों को हम इनकार नहीं कर सकते इसमें चार अधिकार हैं या चार अध्याय हैं चार सेक्शन कह सकते हैं पहले को उन्होंने लिखा है ज्ञानाधिकार दूसरा है क्रियाधिकार तीसरा है आगम अधिकार और चौथा है तत्व संग्रह अधिकार इस पर... अधिकार शब्द क्यों? तो क्यों? ये नहीं मालूम कि उत्पलदेव देव के मन में क्या रहा होगा लेकिन ज्ञानाधिकार का मतलब है कि वास्तव में ज्ञान क्या है मतलब परमेश्वर के मतलब ज्ञान दिव्य ज्ञान क्या है ज्ञान तो सभी हम कहते हैं कि एक पत्थर को पहचान लें कि इसका वजन दस किलो है तो हम समझ ले ये भी ज्ञान है लेकिन ज्ञान का मतलब अल्टीमेट नॉलेज दिव्य ज्ञान क्या है दिव्य क्रिया क्या है और आगम का मतलब होता है तंत्र तो तंत्र के अनुकाल जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार आध्यात्म की परिभाषा क्या है और अंत में है तत्व संग्रहाधिकार इसका मतलब है कि हमने ये जो कुछ अभी समझा इस सबको समेटना उपसंहार करना और उसके बाद में उस बात का हृदय के ऊपर स्थायी रूप से बोध प्राप्त करना उसका नाम है तत्व संग्रहाधिकार या कोई बात जो कहने से छूट गई थी उन सब बातों को उसमें उन्होंने समाविष्ट करा ऐसे चार अधिकार हैं इसमें जो तो हर अधिकार में आहनिक हैं आहनिक का मतलब होता है जो एक दिन में पड़ा जा सके अभी हम प्रथम आहनिक पढ़ना शुरू करें ऐसे ज्ञानाधिकार में आठ आहनिक हैं क्रियाधिकार में चार आहनिक हैं आगमाधिकार में दो आहनिक हैं और तत्व संग्रहधिकार में एक ही हनिक इस तरीके से कुल पंद्रह आनिक हैं और हर आहनिक के अंदर श्लोकों की संख्या अलग अलग कि है किसी में पाँच है किसी में आठ है किसी में ग्यारह है ऐसे अलग अलग संख्याएँ हैं तो इन सबको मिला के ये पूरी जो शास्त्र बनता है इसको हम ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका बोलते हैं उत्पलदेव आचार्य ने खुद उस पर टीका लिखी थी लेकिन वो अब अनुपलब्ध है लेकिन सौभाग्य से उनके जो विशिष्ट शिष्य मंडल थे उसमें जो अभिनव गुप्त पादाचार्य थे उनकी लिखी हुई टीका आज उपलब्ध है और वही हमारे आज के समझ की आधार है आज हमको जो ईश्वर प्रतिविज्ञा की कि जो समझ है उसका आधार वही अभिनव पादाचार्य जी की टीका है तो पहला जो आनिक हमने जो पढ़ा था उस पहले आनिक का पहला श्लोक वो ये था कि किसी तरह से मैंने परमेश्वर शिव की दासता में अपना स्थान बना लिया किसी तरह परमेश्वर के दास मैंने अपने आप को शामिल कर लिया एन केन प्रकार एन किसी तरह मैंने परमेश्वर शिव के दासत्व को प्राप्त कर लिया और उन्होंने मुझे अपना दास स्वीकार कर लिया और ऐसा होने के बाद मेरे मन में ये भावना आई कि मैं उन लोगों के लिए उन जनों के लिए जो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं उन लोगों के कल्याण के हेतु ये परमेश्वर क्या है ये बात बताऊं क्योंकि ये बात सर्वविदित है एक फंडामेंटल कांसेप्ट है आधारभूत अवधारणा है सनातन धर्म की कि परमेश्वर को जानना ही परमेश्वर में विलीन हो जाना है परमेश्वर को जानना ही परमेश्वर हो जाना है क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए कहीं बाहर नहीं बल्कि प्रत्यभिज्ञा की जरूरत है अभिज्ञा की जरूरत नहीं बाहर जा जा आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो जब तक आप अपने कैमरे उल्टे करके अंतर यात्रा नहीं करते अपने भीतर झाँक के नहीं देखते इस बोलने वाले को नहीं देखते कि ये मैं बोल रहा हूं तो कौन बोल रहा है एक चीज़ उठा रहा हूं तो वास्तव में कौन उठा रहा है ये उंगलियाँ तो खाली वो आदेश का पालन कर रही लेकिन उठा कौन रहा है अगर संगीत सुनने से हृदय में नृत्य पैदा हो रहा है तो नाच कौन रहा है ये नृत्य कहाँ पर है जब हमारे चिंतन अंतर्मुखी हो जाएगा कि हम बड़ा बहुत अच्छा भोजन किया तो आनंद आया तो आनंद आया कहाँ से क्योंकि वो तो जड़ है जो भोजन है वो जड़ है जो संगीत है वो जड़ है जो दृश्य है वो जड़ है तो उन जड़ता में आनंद नहीं हो सकता आनंद तो चेतन में हो सकता है क्योंकि ये चेतन का अभिलक्षण है आनंद चेतन का अभिलक्षण है इसलिए चेतन तो मैं हूँ वो जो मैंने मिठाई खाई वो तो जड़ है जो संगीत सुना वो तो जड़ है तो ये आनंद का स्रोत कहाँ है जब मैं उसको अंदर खोजूँगा अंदर ढूंढूँगा अंतर्मुखी होंगे अपने आप से प्रश्न करूँगा तो ही मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाऊंगा। अब मैं कहता तो हूँ मैं बोल रहा हूँ तो ये जीवान ये ओठ ये गला ये तो एक आदेश का पालन कर रहे हैं वो आदेश मस्तिष्क से आ रहा है ना? लेकिन उस मस्तिष्क को मन कुछ आदेश दे रहा है कि ऐसा बोलो या ऐसा बोलो और मस्तिष्क तय कर रहा है कि कैसा बोलो लेकिन उस मन को भी आदेश देने का अधिकार मिल रहा है प्राण से और वो प्राण भी अपने आप में चढ़े उसका भी कहीं ना कहीं एक उद्गम है या कहीं ना कहीं उसकी डोरबंदी है जहां से वो अपने आप को एक्टिव करे हुए है या अपने आप को प्राण के रूप में अर्पित करे हुए तो हम जानते हैं जैसे हमने पहले भी कभी पढ़ा था कि सबसे पहले सौमित्र ने प्राण का रूप लिया संसार बनाने के लिए सबसे पहले वो प्राण के रूप में आयानी सबसे पहला कन्वर्शन जो है परमेश्वर का वो प्राण है प्राण जो परमेश्वर का स्वरूप है तो हम जब प्राण तक पहुंच जाएंगे अपने प्राण को समझ लेंगे तो उसके बाद में हम उसके बाद में परमेश्वर को समझ लेंगे इस तरह हम अपने आप की अभिज्ञा यानी प्रत्यभिज्ञा को जैसे ही हम अपने आप को पहचानने की क्रिया करते हैं हम परमेश्वर को पहचान लेते हैं अब हमने पहला सूत्र पढ़ा कि एन केन प्रकार परमेश्वर की दासता में अपने आप को शामिल करके मैंने जनकल्याण की भावना से ईश्वर प्रतिभिज्ञा नामक शास्त्र लिखा या उसका प्रतिपादित किया ये तो उन्होंने क्या बताया ये विषय वस्तु बताई इसके बाद उन्होंने बताया कि जो करता है यानी इस ब्रह्मांड में जो कुछ क्रिया हैं हो रही है वो करता एक ही है वही करता है और जो कुछ जाना जाता है वो जानने वाला एक ही है और वही परम ज्ञाता और परम करता है और वही परमेश्वर है और जो हर साधक का या हर व्यक्ति का अपना इसेंशियल नेचर है यानी अनिवार्य स्वरूप है यानी अनिवार्य शब्द को बहुत अच्छे तरह समझना ज़रूरी है जिसका निवारण किया जा सके और जो अनिवार्य है ये दो जब आध्यात्म पढ़ते हैं हम तो इन दो शब्दों का भेद हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि जैसे आज मेरा नाम अगर मोहन है तो इस चश्मे को उतारने के बाद भी मेरा नाम वही रहेगा मतलब ये चश्मा मेरे अनिवार्य स्वरूप नहीं है मेरा श्रृंगार होता है ऐसा ही ये श्रृंगार शरीर भी है ऐसे ही ये श्रृंगार मन भी है और ऐसे ही ये श्रृंगार बुद्धि भी है और ऐसे ही श्रृंगार ये सारा ज्ञान भी है तो इस सब उस श्रृंगार को करने वाला वास्तविक नर्तक कौन है जिसने इतने सारे श्रृंगार टांग रखे इस शरीर को भी टांग रखा है इस मन को भी संभाल रखा है इस बुद्धि को भी चला रहा है इस सब जड़ चीज़ों को संभालने वाला जो वास्तविक नर्तक है वो चेतन है तो वो मेरा इसेंशियल नेचर है ये ना अनिवार्य स्वरूप उसका निवारण नहीं कर सकते आप कि चलो इसको भी हटा दो फिर कुछ नहीं बचता नाक को हटा दो कान को हटा दो किसी का हाथ टूट गया तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते मोहन है लेकिन ये माइनस अपर लिम ऐसा तो नहीं बोल सकता एक हाथ टूट भी गया तो भी जो है वही है इसलिए मेरा अनिवार्य स्वरूप मेरा शरीर तो यही नहीं उसका शरीर का कोई भी अंग कम होने के बावजूद मैं वही हूँ जो हूँ इसलिए इसके अनिवार्यता में क्या है मन मस्तिष्क शरीर इन सबका निवारण हो सकता है लेकिन उस चेतन का निवारण नहीं हो सकता वो मेरा वास्तविक स्वरूप है और उस चेतन का निवारण करते ही मैं पूरा निवृत्त हो जाता मैं हो मेरे आप मेरे अस्तित्व समाप्त हो जाता जैसे मेरे अस्तित्व के कोर में मेरे अस्तित्व का केंद्र में वही चेतना है वो मेरा अनिवार्य स्वरूप है तो उस अनिवार्य स्वरूप को मैं कैसे पहचानूं? यही प्रतिभिज्ञा है प्रतिभिज्ञा का मतलब ही होता है कि मैं अपने अल्टीमेट नेचर को मेरे कोर को मेरे केंद्र को पहचानूं, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है जिसको मैं निवारण नहीं कर सकता सबका निवारण कर सकता हूँ हाथ पे राख नाक मन बुद्धि अहंकार सबका अपने ज्ञान का लेकिन मैं नींद निवारण कर सकता मेरी तो मेरे चेतना का वो अनिवार्य तो मेरे अनिवार्य स्वरूप को पहचानना वही जो करता है इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च और जो इस सर्वोच्च ज्ञाता है इस रूप में पहचानना ही प्रतिभिज्ञा है तो उसके आगे वो व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि ऐसा कौन होगा जो परमेश्वर के स्वरूप को सिद्ध करने की कोशिश करेगा बोले वही होगा जो जड़ शरीर को मैं मानता है जो शरीर कहता कि बस मैं तो ये शरीर हूँ या ऐसी किसी जड़ अवस्था में अपनी अहंता जोड़ रखता है कि मैं तो शून्य हूँ जैसा कि बहुत लोग कहते थे कि मैं शून्य का नाम है या मैं श्वास हूँ या मैं मन हूँ जैसे कि विज्ञानवादी बौद्ध कहते थे कि मेरा वास्तविक अस्तित्व तो मन है तो जो मन को कोई बुद्धि को कोई श्वास को कोई शरीर को अपना मानता है तो वो ही परमेश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है अन्यथा कौन उन्होंने ब्रैकेट में समझ में लिखा है कि मूर्ख होगा कि जो अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा जो स्वयं के अस्तित्व पर कौन प्रश्न चिन्ह लगाए कि मैं हूँ उन्होंने स्पष्ट बोला था जैसे आपने पिछली बार बात करी कि कमरे के अंदर कोई बंद और पूछा कि भाई रामलाल जी हैं उन्हें कहा मैं नहीं हूँ अब तुम नहीं हो तो भी यही बोल रहे हो कि मैं हूँ और बोले मैं हूँ तो भी बोल रहे हो कि मैं हूँ क्योंकि जैसे ही तुम बोलते हो मैं नहीं हूँ तो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ तुम हो तुम बोले मैं हूँ इसका मतलब ये है कि तुम हो तुम कुछ भी बोलो तुम्हारी आवाज़ ही तय कर देती है कि तुम हो ऐसे ही जब कोई प्रश्न पूछता है कि मैं हूँ तो भाई वो हो नहीं तो प्रश्न कौन पूछता तुम न होते तो ये प्रश्न कैसे पूछता कोई तुम अपने आप के कौन मूर्ख होगा जो अपने आपके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा कि मैं हूँ इसलिए अब कहते हैं कि फिर इस शास्त्र को लिखने के पीछे प्रयोजन क्या? जब ये बता दिया कि जनकल्याण की भावना से परमेश्वर के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए अपनी स्वयं की प्रतिभिज्ञा को प्राप्त करने के लिए मैंने ये ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका लिखी और ये सर्वोच्च ज्ञाता और सर्वोच्च कर्ता के रूप में परमेश्वर को सिद्ध करती है और फिर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपने आप को अस्वीकार करेगा या इनकार करेगा कि मैं नहीं हूं तो अब उसका अगले आगे से इसका कि किंतु मोहवशा अस्मिन दृष्टे अप्यनुपलक्षित है लेकिन अब वो कहते हैं कि क्यों इस शास्त्र को लिखने की जरूरत पड़ी उसके बारे में श्लोक है कि ये शास्त्र इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मोहवश मोह का मतलब होता है अज्ञान मोह का संस्कृत में मतलब है अज्ञान ज्ञान के कारण अस्विन दृष्टि अप्यप न यानी कि ये तो हमारे अनुभव की बात है स्वयं का अनुभव हर व्यक्ति को होगा ही ऐसा कौन होगा कि जो मेरे को स्वयं का अनुभव नहीं होगा कि आत्मा का अनुभव ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको न हो हर व्यक्ति को अपनी चेतना का अनुभव होता ही है क्योंकि उस चेतना से ही तो अनुभव करता है लेकिन वो मोहवत उसको अनुपलक्षित होता है ना उसको वो देख नहीं पाता उसका अनुभव नहीं कर पाता ना अनुभव करते हुए भी उस अनुभव से चूक जाता है अपने स्वयं की आत्मा का अनुभव हर व्यक्ति को है लेकिन फिर भी वो उस अनुभव से चूक जाता है क्यों चूक जाता है मोहवश अब इसका आगे एक्सप्लेशन बता रहे हैं कि सत्याविष्करण नियम प्रत्यो पर प्रत्यज्ञो पर अब हम शक्ति का आविष्कार करेंगे यानी उसको अनकवर करेंगे हम शक्ति को डिस्कवर करेंगे अनकवर करेंगे और जिसके द्वारा हम उस प्रतिभिज्ञा को स्थापित करेंगे यानी आगे जो आने वाला जो पूरा शास्त्र हम समझेंगे इसमें हम शक्ति को अनकवर करेंगे और जिसके द्वारा हम समझेंगे कि शक्ति के स्वरूप को समझने से परमेश्वर का स्वरूप हमको समझ में आएगा चूँकि वो स्वरूपहीन है निराकार है इसलिए हम जो उसने आकृति बनाई है परमेश्वर ब्रह्मांड की उस आकृति को समझ के हम परमेश्वर का स्वरूप समझेंगे तो शक्ति आविष्करण नियम शक्ति के आविष्कार के द्वारा हम प्रतिभिज्ञा को प्राप्त करेंगे ये जो मोहवश हमको अपना सच्चा स्वरूप दिखाई नहीं देता जबकि हम उसका सतत अनुभव करते हैं तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने शरीर को मैं मानता है जब वो जागृत अवस्था में होता है जब वो जागरा होता है तो बोलता है मैं कौन हूँ तो बोले मैं मैं हूँ बलशाली हूँ छः फुट का आदमी हूँ मैं पच्चीस साल मेरी उम्र है और बोले मेरा फलाना नाम है फलाना गोत्र है फलाने जगह रहता हूँ इतनी पढ़ाई करी बोलो आपको क्या चाहिए उसका अपना जो परिचय है वो उसके शरीर से तो उसका सांसारिक परिचय तो हर व्यक्ति का अपने शरीर है, तो ये उसका उस अज्ञान के कारण वो अपने आप को शरीर समझता है उसी का नाम संस्कृत में मोह है कि मोह मोहवशात वो अपने शरीर को मैं समझता है लेकिन जब वो सपना देखता है तो मन उसका मैं बन जाता है जब वो सपना देखता है तो मैं उसका मन बन जाता है कि ये उसका मन ही वो सब कुछ रचता है जो दृश्य है और उसमें वो केंद्र में खुद खड़ा होकर मैं की तरह व्यवहार करता है तो वो उसका मन है और जब वो गहरे नींद में होता है तो उसका मैं वो शून्यवत हो जाता है जब वो उठ के कहता है कि मैं बड़ा आराम से सोया था लेकिन वो जो मैं है जिसने नींद का आनंद लिया वो शून्यवत था इस तरह मोह के कारण या अज्ञान के कारण तीनों जगह पर वो अपने वास्तविक मय से चूक गया शरीर से मैं के कारण वो अपने चेतना को चूका मन से मैं के कारण अपनी चेतना से चूका और शून्य से मैं के कारण को फिर अपनी चेतना से चूका तो अपनी चेतना से चूकने में वो तीनों जगह अपनी चेतना को न पहचान पाया न जागने में न स्वप्न देखने में और न सोने में गहरी निंद्रा में तीनों जगह वो अपने मैं से वास्तविक मैं से चुक गया और इसी का नाम ब्रह्म है या माया है जो उसे वास्तविक मय से दूर रखती है क्योंकि वास्तविक मय से दूर रखने का नाम ही माया है माया का अविष्कार परमेश्वर ने सिर्फ इसलिए किया कि कण कण अपने मय से दूर रहे क्योंकि जैसे ही मैं अपने आप को परमेश्वर जान लूँगा मैं तो परमेश्वर में विलीन हो जाऊँगा तो ऐसे अगर पूरा ब्रह्मांड का कण कण कर जान ले कि मैं कौन हूँ तो पूरा ब्रह्मांड कोलेप्स हो जाएगा पूरा ब्रह्मांड विलीन हो जाएगा क्योंकि फिर वो शिव था शिव वापस शिव हो, हो जाएगा तो ये खेल खत्म हो जाएगा जैसे कि अगर हम हम चार जने दोस्त पत्ते खेलने बैठे और हरेक को एक दूसरे के पत्ते बताते फिर क्या खेलोगे तो खेल खत्म हो जाएगा क्योंकि जैसे ही हमको ज्ञान मिला कि तुम्हारे हाथ हाँ में क्या है और मेरे हाथ में क्या और इसके हाथ में क्या है खेल खत्म हो गया अब उसके बाद खेलने को क्या गया ऐसे ही जैसे ही कणकण में जाना कि मैं शिव हूँ तो वैसे ही मेरा अस्तित्व तो खत्म हो गया जो सांसारिक अस्तित्व तो खत्म हो गया और मेरा जो दिव्य अस्तित्व प्रकट हो गया तो जैसे ही दिव्य अस्तित्व प्रकट होता है सांसारिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है इसलिए संसार कोलैप्स हो गया लेकिन अगर कणकण जान जाए कि मैं शिव हूं तो फिर पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रहेगा इसलिए ऋषिगण कहते हैं कि ये माया ही है जिसके आधार पर ब्रह्मांड टिका है जिस दिन अगर सच्चा स्वरूप कणकण को मालूम हो जाए माया अगर कोलिप्स हो जाए तो संसार भी कोलैप्स हो जाएगा माया अगर खत्म हो जाए तो संसार भी समाप्त हो जाएगा क्यों क्योंकि माया के कारण ही कण कण संसार की दिशा में भागता है अपने अस्तित्व में अब इसके आगे है तथा तथा ही जड़ भूता नाम प्रतिष्ठा जीवदाश्रया ज्ञानम क्रिया च भूता नाम जीवता जीवनम मतम ये जो श्लोक है ये थोड़ा सा गुड़ है इसको समझने में थोड़ा सा हमको अंतर्मुखी होना पड़ेगा थोड़ा सा समझना पड़ेगा लेकिन ये बात जो कही है उत्पल देव जी ने ये आज की तारीख में बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो विज्ञान के कितने करीब है जो उन्होंने जो बात कही थी ये आज के क्वांटम भौतिकी की बात जो आज के जो बड़े बड़े विज्ञानिक हुए हैं वर्तमान समय में उन सब ने जो बात कही है जो स्वीकार करी है वो बात इस श्लोक में कही है उनका कहना पड़ता है कि जड़ अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता एक कुर्सी है खड़े होकर नहीं कह सकती कि मैं कुर्सी हूँ एक पत्थर खड़े हो नहीं बोल सकता कि मैं पत्थर हूँ एक गीत खड़े होकर नहीं बोल सकता कि मैं गीत हूँ या जितनी जड़ संसार है वो स्वयं की प्रति विज्ञा नहीं कर सकती ना वो अंतर विमर्श कर सकती है ना अपने आप को पहचान सकता तो जड़ संसार अपने आप को नहीं पहचान सकता लेकिन चेतन संसार चेतन को भी पहचान सकता है और जड़ को भी पहचान सकता है वो दोनों को पहचान सकता है तो अगर दोनों के बीच में कोई संबंध है जड़ और चेतन के बीच में तो उसको करने वाला कौन है उस संबंध को मात्र चेतन जड़ तो खुद कुछ भी नहीं कर रहा है वो कुर्सी पड़ी है वो कभी नहीं खड़ी होगी कह सकती कि मैं कुर्सी हूँ आप कुर्सी ढूंढ रहे हैं मैं इधर हूँ वो तो नहीं बोलेगी आप देख लो तो दिख जाएगी आपको कुर्सी ना देखो तो ना दिखेगी लेकिन वो खड़े होकर खुद नहीं बोलेगी कि, कि आप कहाँ ढूंढ रहे हो मैं यहाँ बैठी हूँ वो तो नहीं बोलेगी तो इसलिए जो जड़ संसार है इसको थोड़ी सी गहराई से समझने की जरूरत है कि जो जड़ संसार है उसके अस्तित्व के लिए चेतन संसार जिम्मेदार है जड़ संसार का अस्तित्व ही चेतन संसार देता है चेतन संसार जड़ संसार को अस्तित्व देता है अगर एक फिर वही अपने पुराने उदाहरण पे जाते हैं कि कर्णप्रिय संगीत बगद्रह है नीरव स्थान पर जहाँ कोई भी नहीं है एक भी नहीं है तो क्या आप कह सकते हो एक कर्णप्रिय संगीत है उस संगीत में जो कर्णप्रिय शब्द है वो चेतन की वजह से है एक चेतन वहाँ जाता है और उसके कान में जब वो संगीत पढ़ता है और जब उसको आनंद आता है तो हम उस गीत का नाम लेते हैं संगीत का नाम रहते हैं कर्णप्रिय वो कर्णप्रियता तो हमारे अंदर की स्थिति है हमारे आनंद शक्ति की स्थिति है जो हमको उसमें कर्णप्रियता प्राप्त हो रही है अन्यथा उसमें क्या है कुछ भी नहीं तो उसको हमने कर्णप्रिय गीत बोला तो उसमें कर्णप्रिय गीत को जन्म किसने दिया चेतन ने दिया तो समस्त जड़ संसार चेतन संसार पर निर्भर करता है अपने अस्तित्व के लिए और जब हम किसी वस्तु को देखते हैं सचमुच में हम उसको देखते हैं लेकिन हम वह सत्य ये है गहराई का आध्यात्मिक सत्य कि हम उसकी रचना करते हैं हम अगर उसको न देखें देखना प्रतीक है देखना हो सकता है सुगना हो सकता है छूना हो सकता है उससे मतलब हम किसी भी इंद्रिय के द्वारा हम उसका जब अपने चेतना में प्रतिबिंब पैदा करते हैं जैसे कुर्सी एक उदाहरण है कि कुर्सी का प्रतिबिंब जब मेरे चेतना में पैदा होता है तब तो वो चेतना वो कुर्सी अस्तित्व में आती है अगर ब्रह्मांड में किसी की भी चेतना के अंदर उसका प्रतिबिंब नहीं है तो वो कुर्सी अस्तित्व में ही नहीं है क्योंकि उसका अस्तित्व को आप तस्दीक करते हैं लेकिन हम कहते हैं तस्दीक करते हैं सत्य है कि हम उसके अस्तित्व को अस्तित्व देते हैं वो क्योंकि खुद जड़ है इसलिए अपने अस्तित्व को जड़ चेतन पर निर्भर करती जब आप उसको देखते हो या उसको साइंटिफिक लेवल परसीव करते हो समाह आप उसको छूते हो सूंगते हो या देखते हो या उसका उपयोग करते हो जैसे गीत है तो उसको सुनते हो अगर सुगंध है तो उसको सूंगते हो या कोई छूने की चीज़ें तो उसका आप जब छूते हो तब आप उसको जन्म देते हो तो आप संसार के जन्मदाता हो आप अपने अंतर्मुख में देखो तो आपके अंदर जो चेतना है वो संसार को जन्म देती है और इस तरह आप संसार के जनक हो यह बात इस श्लोक में जो कही गई आज भी विज्ञान क्वांटम भौतिकी की यही कहती कि जो जड़ संसार है वो जड़ संसार कैसे कहते हो कि है जब तक तुम उसको छूओगे नहीं या सूओगे नहीं या देखोगे नहीं या किसी इंद्रिय के द्वारा इंटरेक्शन नहीं करोगे कैसे कहोगे कि यह है अगर एक डब्बे में एक बिल्ली को बंद करा जिससे कोई बाहर कम्युनिकेशन नहीं आ रही किसी तरह की ना आवाज आ सकती ना कोई हलचल सुनाई दे सकती है। अंदर की तरफ एक ऐसा सिस्टम है कि जब वो ये एक, एक एक्सपेरिमेंट है जो एक विज्ञानिक ने किया था जो प्रसिद्ध ब्लैक कैट एक्सपेरिमेंट जो आज कल भौतिक शास्त्र की किताबों में भी मिलता है कि एक फोटोन निकलता है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से और जब वो फ़ोटो निकलता है तो एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है वो सिस्टम क्या करता है कि एक हथौड़े को नीचे गिरा देता है और उस हथौड़े के नीचे एक कांच का बावल रहता है जिसके अंदर साइनाइड रखा रहता है और वो साइनाइड फैल जाता है और उसके अंदर एक बिल्ली बैठी हुई है अगर बिल्ली उस साइनाइट को जबान में टच कर देती तो मर जाती है निकलेगा या नहीं निकलेगा इसके बारे में कोई सर्टन मैथमेटिक्स नहीं है कि वो फोटो उस रेडियोएक्टिव मटेरियल से निकलेगा या नहीं निकलेगा या एक घंटे तक नहीं निकलेगा या हो सकता है कि छह घंटे बाद निकले है? हो सकता है दो मिनट बाद फिर से निकल जाए अनसर्टन है अब आपने वो रेडियोएक्टिव एक्टिव मटेरियल रखा और वो सिस्टम एक्टिवेट कर दिया और उसके अंदर बिल्ली को बंद कर दिया उस बॉक्स को बंद कर दिया एक घंटे के बाद उस बॉक्स को खोलने के पहले की अब हम बात करें क्या वो बिल्ली जिंदा है क्या वो बिल्ली मर चुकी है अगर वो फोटोन रिलीज हुआ होगा तो वो हथौड़ा गिरा होगा तो वो पानी फैला होगा जिसमें साइनाइट था और बिल्ली ने अपना रास्ता खोजने के चक्कर में अपने उस पर जिबान लगाई होगी और वो लगाते ही मर होगी, या फोटोन नहीं निकला होगा अब आप, आप उस स्थिति को बोलते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन हमको ये नहीं मालूम कि बिल्ली ज़िंदा है मर गई बाई एनी मीन्स किसी भी तरीके से आप उस डब्बे को खोलने के पहले नहीं कह सकते क्योंकि हमने वो डब्बा ऐसा बनाया है जिससे कोई कम्युनिकेशन बाहर नहीं आप उसका एक्सरे लो तो एक्सरे नहीं आएगा पूरा लेड लगा हुआ है उसके चारों तरफ कोई आवाज बाहर नहीं आएगी कोई वाइब्रेशन बाहर नहीं आएंगे है ना कोई कम्युनिकेशन उससे नहीं हो सकता क्योंकि हमारी इंद्रियों से जैसे हम संपर्क करते हैं तब एक सत्य स्थापित हो जाता है कि दिल्ली जिंदा है या दिल्ली भर ली लेकिन जब हमारी इंद्रियों से कोई सत्य स्थापित नहीं हो रहा हमारे इंदिरों से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो बिल्ली जिंदा है या मर गई क्या आपके पास कोई तरीका है क्या पता लगाने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि उसकी जिंदा होना या मरना इस बात पर निर्भर करता है कि अंदर क्या हुआ फोटो निकला कि नहीं निकला इस तरह से जब तक आप अपनी चेतना के द्वारा उसको बाद में तो खूब कहते हो कि हाँ मर गए डब्बा खोलने के बाद कि हाँ अभी तक बच गई लेकिन क्या उसको खोलने के पहले आप कुछ कह सकते हैं? इसलिए आप जब देखते हो तो एक परिणाम का जन्म होता है एक शोड नाम का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था उसने वैज्ञानिक तरीके से बात सिद्ध कर दी थी कि जब हम किसी चीज को परसीव करते हैं सुनते हैं देखते हैं या छूते हैं या सुनते हैं या चकते हैं उस समय हम एक सत्य का या एक परिणाम का सृजन करते हैं ये मैथमेटिकली प्रूव है कि वो वैव इक्वेशन बोलते हैं वो कि जब हम वो एक परिणाम डेवलप होता चला जाता है और जैसे ही हम उसको परस्यूव करते हैं देखते हैं तो परिणाम रुक जाता है और एक परिणाम का जन्म होता है वो सतत बदलते हुए परिणामों के बीच में एक परिणाम को हम स्वीकार कर लेते तो यह क्या है ये हमारी शुवत्वता को बताने का एक जो ऋषियों का तरीका था और वह आज के जो अत्यंत मॉडर्न भौतिक शास्त्र उस भौतिक शास्त्र के द्वारा तर्कसम्मत और जब उनको ये बात मालूम पड़ती है कि हजारों साल पहले भारतीय ऋषियों ने ये बात इस तरीके से कही थी वो आश्चर्य से भर जाते थी एक यहाँ पर एक डांसिंग वोली मास्टर करके किताब है अपने आश्रम में भी है वो एक पत्रकार ने करीब चालीस साल पहले लिखी थी उस पत्रकार ने आश्चर्य व्यक्त सर इसी मिली बताई थी कि आश्चर्य व्यक्त किया था कि भारतीय ऋषियों ने ये बातें जो इस विज्ञान से इतनी स्पष्टता से संकेत जिसके मिलते हैं जिन बातों के वो बातें ऋषियों ने बिल्कुल बड़े आसान तरीके से पहले बता दी थी और यही बात वो ये भी कहते हैं कि जड़ संसार अपने अस्तित्व के लिए चेतन संस्कार पर निर्भर करता है क्योंकि वो अपने आप में जड़ होने के कारण कभी भी किसी की चेतना में प्रवेश स्वयं करने के लिए स्वतंत्र नहीं है वह अपनी पहचान स्वयं स्थापित नहीं कर सकता न वो स्वयं का अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है उसके अस्तित्व के लिए चेतन ही जिम्मेदार है वह अपने आप को भी नहीं जान सकती और चेतन संसार को भी नहीं जान सकती लेकिन चेतन संसार स्वयं को भी जान सकता है और जड़ संसार को भी जान सकता है इससे जड़ संसार के अस्तित्व के लिए चेतन संसार जिम्मेदार है अगर हम कहें कि हमको ये बात ज़रा कम समझ में आती तो इसके पीछे हमारा कॉमन सेंस है भी एक ही बोलते थे कि समझने में सबसे बड़ी बाधा कॉमन सेंस है, सत्य को जानने में सबसे बड़ी बाधा कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस का मतलब है सहज ज्ञान जो हम कहते हैं कि बिना सोचे कहते हैं हाँ ये तो ऐसा होगा अब कैसे बरसों तक आइंस्टीन का रास्ता देखते रहे अपन बरसों तक न्यूटन का रास्ता देखते रहे क्योंकि किसी ने भी देखा था कि सेवफल ऊपर से नीचे गिरता है और सेवफल ऊपर से नीचे गिरते उसने देखा तो उसने तो पूरा गणित बना दिया लेकिन हम देखते रहे तो नीचे नहीं गिर तो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा क्या हम तो बस देखते रहते हैं हम उस चीज़ को सहज मान लेते हैं कि भैया ये तो नॉर्मल बात है कोई भी चीज होगी तो नीचे गिरेगी अरे पर उसने प्रश्न पता नीचे गिर क्यों रही है क्योंकि हम अपने आप से प्रश्न नहीं कर पाते और हम उस सहज ज्ञान में ही उलझते चले जाते हैं। क्या हम बस वाल मान के चलते हैं कि बस ऐसा ही होना चाहिए हाँ। अगर कोई बता शक्कर खाए हमको मीठी लगी तो मीठी क्यों लगी अरे तो मीठी लगेगी तो क्या नमकीन लगेगी हम ये सहज ज्ञान को वहीं पर ठंडा कर देते हैं। लेकिन सत्य यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण सहज ज्ञान पर आधारित नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण सहज ज्ञान के परे जाने पर है और हमको वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए क्योंकि हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं कुतर्क नहीं होता विज्ञान दृष्टिकोण तार्किक होता है लेकिन कुतार्किक नहीं होता जो लोग परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करते हैं चेतना के अस्तित्व को इनकार करते हैं बताओ जरा डब्बे मिला के चेतना पीरी चेतना वो कुतर्क करते हैं क्योंकि वो अंतर्मुखी होने की क्षमता नहीं उनमें न ही सत्य को स्वीकार करने का साहस इसलिए वो कुतर्क करने पर उतर आते तो कुतर्क करने से सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता मैं ही कोई चेतना को आत्मा को के डब्बे में लाके बता सकता है देखो यदि क्योंकि वो बाहर के इंद्रजन्य ज्ञान की क्षमताओं के बाहर है पर चेतना को आप चेतना के द्वारा नहीं पकड़ सकते आप कैसे पकड़ोगे चेतना को चेतना के द्वारा जो पकड़ने वाला ही है तो पकड़ने वाले को ही कोई कैसे पकड़ेगा एक चिमटी के द्वारा आप है ना 25 तरह के अंगारे पकड़ो फिर उस चिमटी से कहीं इसी चिमटी को पकड़ो तो कैसे पकड़ेंगे? संभव नहीं है क्योंकि ये चेतना को चेतना के द्वारा जानना ये अंतर्बोध की बात है इनर नॉलेज की या इंटीट्यू नॉलेज की बात है या अंतरबोध की बात है इनर विजन की बात है हम इसको है ना इंद्रिय जन ज्ञान की तरह नहीं ले सकते तो ये बात बड़ा सुंदर श्लोक है कि तथा ही जड़ भूता नाम प्रतिष्ठा जीव आश्रय की जो चेतन है उसी के आश्रित होकर जड़ संसार का अस्तित्व है उसी के आश्रय से जड़ संसार का अस्तित्व है अगर चेतन संसार न हो तो जड़ संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर एक भी संसार में एक भी जीव जंतु नहीं हो एक भी मनुष्य नहीं हो फिर आप कहो कि फिर संसार तो रहेगा ये आपकी कपोल कल्पना है आप कैसे कहोगे ये संसार है? और कौन कहेगा और किसके लिए संसार का अस्तित्व ही तब तक है जब तक आप इसको अस्तित्व देते जाओगे चेतन संसार जब तक अस्तित्व देता जाएगा तब तक जड़ संसार का अस्तित्व है जब जड़ संसार को चेतन संसार अस्तित्व देना बंद कर देगा तो जड़ संसार का अस्तित्व कोलैप्स हो जाएगा समाप्त हो जाएगा क्योंकि जड़ संसार का अस्तित्व पूरी तरह से चेतन संसार पर निर्भर करता है ये बातें इतनी क्यों बता रहे हैं अपन अपन कहकर विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं क्या अपन कि, कि भौतिक शास्त्र पढ़ना है हमको नहीं हमको अपने चेतन का विज्ञान पढ़ना है अपने चेतना का विज्ञान पढ़ना है हमको जानना है कि हम कौन हैं हमारी चेतना क्या है हम कहते हैं कि हम इस संसार के कर्ता धर्ता है सर्वोच्च ज्ञाता है इस संसार के सर्वोच्च या सुप्रीम एनिमल है तो क्यों कैसे कह सकते हैं क्या हम वो क्षमता हमें है इसी चीज़ को जानने के लिए हम ये विज्ञान पढ़ रहे क्योंकि वास्तव में हमारी चेतना की सीमाएं है क्या हैं उसकी क्षमताएं है क्या हैं उसका पोटेंशियल क्या है ये जानना है तो हमको वास्तव में ये बात जानना जरूरी है और भौतिक शास्त्र के जो वर्तमान नियम हैं या वर्तमान जो स्थापित तथ्य हैं उनको उन पर निगाह करना जरूरी है क्योंकि वो तथ्य भी हमको इन बातों को अच्छी तरह से समझने में मददगार भी है और इसको इन्डोर्स करते हैं इसको तस्दीक करते हैं वो कहते हैं कि ये बात उतनी ही सत्य है जितना विज्ञान इसके अगले तत्र ज्ञानम स्वतः सिद्धम अब किसी व्यक्ति का जो ज्ञान है वो तो स्वतः सिद्ध है जैसे कि मैंने एक चीज़ देख ली मैं जान सकता हूँ कि मैंने देख ली अगर मैंने कोई चीज़ सुन ली मेरे को किसी चीज़ की गंध आ गई अब मैं जानता हूँ कि ये बात ये गंध मैंने ले ली किसी ने कुछ बोला मैंने सुन लिया मैं जानता हूँ कि मैंने सुन लिया लेकिन ये बात किसी और के लिए प्रमेय का विषय नहीं बन सकती कि मेरे को मेरी चेहरा देख के बोल दे कि हाँ इसने सुन लिया इसने छू लिया इसने देख लिया इसको ये बात मालूम है कोई नया व्यक्ति मेरे कभी देखते से नहीं कह सकते हाँ इसको कार चलाते आती है आप उसको ये भी देखते से नहीं कह सकते उसको कि अंग्रेजी भाषा बोलते आती क्योंकि उसका ज्ञान स्वतः सिद्ध है वो स्वयं जानता है लेकिन ज्ञान कभी भी प्रमेय वस्तु की तरह दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकता लेकिन क्रिया कार्याश्रिता सती कायाश्रिता है ना? क्रिया जो है काया पर आश्रित होती शरीर पर निर्भर करती इसलिए वो सबको दिखाई देती है। लेकिन क्रिया के द्वारा ज्ञान सिद्ध हो जाता है जैसे आपने किसी को कार चलाते देख लिया तो अब हमको मालूम है कि इसको कार चलाते आती है अब यह अपने आप सिद्ध हो गया क्रिया के द्वारा ज्ञान सिद्ध हो जाता है और ज्ञान अपने आप में स्वतः सिद्ध है जैसे मैं कुछ जानता हूं तो मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता जिस बात को मैं जानता हूं तो मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं यह भी मैं ही जानता हूं आप नहीं जानते किसी चीज को मैं जानता हूं वो ज्ञान मेरे लिए स्वतः सिद्ध है लेकिन जब मैं उस ज्ञान के द्वारा कुछ करता हूं तो जो क्रिया है वो उस ज्ञान को सिद्ध कर देती है यह एक बिल्कुल अपन मैथमेटिक्स जिस तरीके से पढ़ते हैं मैथमेटिकल फार्मूला दिया उसमें कि ज्ञान स्वतः सिद्ध है और क्रिया ज्ञान को सिद्ध करती है परे रूप लक्ष्य ज्ञान अन्य ज्ञान एक ज्ञान एक मुहते कभी नहीं बन सकता जैसे मैं आप ये इस मैथमेटिकल फॉर्मूला का आगे जाके उपयोग आएगा उन तर्कों में सिद्ध करने में या उनको आत्मा के स्वरूप को समझने में ये मैथमेटिकल फॉर्मूला काम आएंगे वो कहता है कि एक ज्ञान से को देखकर दूसरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जैसे कि आपको कार चलाते है मैंने देख के मेरे को कार चलाते आ गई ऐसा नहीं हो पाएगा उसको उस तो क्रिया तुर्णा से तुर्णा आ सकती है आपको कार चलाते देख ली मैंने आपने कैसे चला रहे हो उससे मैं सीख सकता हूं कार चलाते लेकिन आपको कार चलाते आ और मैं आपको देख के कार चलाते सीख जो संभव नहीं है कि ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्रमेय की तरफ प्राप्त नहीं किया जा सकता है जैसे मेरे को मालूम है कि गुलाब की खुशबू बड़ी मस्त है तो अब मेरे को देख के गुलाब की खुशबू नहीं आएगी आपको वो आपको खुद खुशबू लेना पड़ेगी ज्ञान के द्वारा ज्ञान ट्रांसमिट नहीं होता है ना सीधी सीधी बात है कि ज्ञान प्रमेय की वस्तु नहीं बन सकता किसी के भी प्रमेय की वस्तु नहीं बन सकता प्रमेय का मतलब वस्तु तो ज्ञान वस्तु की तरह कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता ये ये रखा ज्ञान क्योंकि ज्ञान आत्मा का अभिलक्षण है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आत्मा जहाँ है वहाँ दो चीज़ें हैं काश्मीर से के हिसाब से एक है ज्ञान और दूसरी है क्रिया और जहाँ ये दोनों चीज़ें हैं ज्ञान और ज्ञानाश्रित क्रिया वहाँ पर चेतना है ये ऋषि कहते हैं अब ये चीज़ें आगे चल के और एक्सप्लेन भी होगी और इनका प्रमाण भी मिलेगा अपने को रिश्ते द्वारा कुछ गलत बातें हैं उनका खंडन भी होगा कि जहाँ ज्ञान है वहाँ क्रिया है एक बात और ज्ञान को प्रमेय की तरह हम कभी उपलब्ध इस बातों को हम बार बार रिपीट भी करेंगे बीच बीच में ताकि इस बात की अवेयरनेस हमको जानकारी बनी रहे ताकि हम जब आगे वो पढ़ें बातें वो बातें हमको आसानी से समझ में आ जाए क्योंकि बातें आगे आने वाले जो हम पढ़ाई करेंगे उसमें फंडामेंटल बातें हैं वो आधारभूत बातें हैं कि ज्ञान स्वयं सिद्ध है क्रिया ज्ञान को सिद्ध करती है ज्ञान से ज्ञान को प्रमेय की तरह नहीं पाया जा सकता कि जैसे मैं आ, आपको कार्य चलाती तो मैंने देख लिया आपको तो मेरे को कार्य चलाते आगे ऐसा इस प्रकार से संभव नहीं है प्रमेय की तरह ज्ञान को नहीं पाया जा सकता तो ये फंडामेंटल बातें हैं तो ये हमारा प्रथम ज्ञान अधिकार का समाप्त हो गया दो श्लोक पहले पढ़े थे तीन आज पढ़े पहले में हमने पढ़ा था कि किसी तरह परमेश्वर का दासत्व तो प्राप्त तो करके मैंने जनकल्याण की भावना से ईश्वर को निरूपित करने का प्रयास कर रहा हूँ और वो सबके जन कल्याण के लिए हो और परमेश्वर सबको आशीष दें और सबको ये ज्ञान मिले दूसरी बात उन्होंने पता था कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश या असिद्ध करने की कोशिश करेगा तो सिद्ध और असिद्ध करने का प्रयास सिर्फ वो करता है जो जड़ शरीर या ऐसी किसी चीज़ को अपना वास्तविक अस्तित्व मानता है श्वास को या मन को या बुद्धि को या शरीर को जो मानता है कि मैं हूँ वही ऐसा होगा जो चेतना को सिद्ध करने का प्रयास करेगा या इनकार करेगा अन्यथा अपने आप को कौन इनकार करेगा स्वयं सिद्ध है स्वयं सिद्ध है। और फिर वो कहता है कि मोहवश चुकी ये बात नहीं समझ में आती समझ में आके भी नहीं आती इसलिए इस शास्त्र को लिखने की उपयोगिता है कि जो मोह के अधीन है अब हम कहकर हम तो मोह के अधीन नहीं है तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं वो कहते यही पर रुक जाओ यू नो इतना पढ़ लिया ही बहुत आपने तीस लोग पढ़ ले ना बस इनफ इसके बाद में आगे पढ़ने की आपको जरूरत है अगर आपको मोहन नहीं है ज्ञान है तो इसके आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तो हमारा जो टारगेट है सबसे पहले इसे लिख देते हैं जैसे हमने शिव सूत्र पढ़ा था उसमें पहला टारगेट था चैतन्य महात्मा अगर ये बात समझ में आती तो दूसरे सूत्र को पढ़ने जरूरत नहीं छ्योतर सूत्र को छोड़ दो सत्योतर में से पहला सूत्र समझ में आ जाता है कि चैतन्य महात्मा तो बाकी की जरूरत ही नहीं अपन एक बार इसके बाद शिवसूत्र पढ़ेंगे पढ़ेंगे फिर से क्योंकि वो शिवसूत्र बहुत फंडामेंटल चीज़ है अपनी तो ये आज प्रथम आहनिक हमारा समाप्त हो अब दूसरे आानिक का खाली मैं परिचय दे देता हूँ कि जो अगला जो दूसरा हानिक आने वाला है उस दूसरे आहनिक में बौद्ध लोगों के तर्क या विज्ञानवादी बौद्ध दर्शन के तर्क वो प्रस्तुत किए जाएंगे कि वो उनका क्या कहना है कि वो बताएँगे कि आत्मा नहीं है ईश्वर नहीं है है ना जो मन की तरह क्या हुआ देवे जो जो मन है उसी से हमारा काम चल जाता है तो एक गड़ू की तरह आत्मा बीच में क्यों ले आए वो लौंदे की तरह एक आत्मा को बीच में रखने से क्या होगा इस तरह की वो बातें करते हैं देव देवेन इसको बंद कर तो आज अपन अपने प्रथम हानि को समाप्त करते हैं और इसके बाद अगली बार प्रथम हानि के जो मूल सेलियन पॉइंट से विशिष्ट जो बातें हैं उनको थोड़ा सा रिपीट करके फिर हम अगली बार से वो तर्क रखेंगे जो अनिश्वरवादी लोग क्या कहते हैं और बड़े तार्के बहुत महीन तर्क रखते हैं वो भी ऐसे तर्क रखते हैं कि लगता है कि सही बोल रहे हैं तो उन बातों को समझने के लिए हम अगली बार से अपना अध्ययन जारी रखें गुरु न